श्रद्धे स्वामी राजेश्वर जी महाराज अन्य अन्य श्रद्धेय संन्यासी वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्त हो कल की कथा में विशेषकर और उसके पूर्व भी हमने देखा लक्ष्मण जी का एक विशेष गुण कि कैसे उन्होंने अपने आप को मिटा दिया है अपने अहंकार को एकदम पहुँच कर साफ कर दिया है उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही कल राजेश्वरान जी की कथा से दिखा कि कैसे भगवान श्री राम की महिमा प्रतिष्ठित हो कैसे प्रत्येक अवसर पर भगवान ही प्रकट हो भगवान की ही महिमा प्रकट हो और सब कोई भगवान मुखी हो श्री लक्ष्मण जी का अपना व्यक्तित्व कहीं वहाँ प्रभावशाली नहीं दिखता है और वेदांत के अनुसार भी भक्ति ने भी जीवन की परम उपलब्धि यही है जब मनुष्य अपने अहंकार को मिटा सके अब वो परम सिद्धि है भगवान कृष्ण तो गीता में इतना कहते हैं यस्य नहंकृत हो भावो यसे, यसे बुद्धि न त्वापिशी मान लोकान न हंती न अनिबद्धि जिसका अहंकार नहीं है जिसके मन में और जो जिसकी बुद्धि किसी में चिपकती नहीं वो सारी पृथ्वी के दुष्टों को या किसी को मार दे तो भी ना किसी को मारता है ना मरता है तो ये आत्मोपलब्धि की स्थिति है जब व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार वेदांत के अनुसार महापुरुषों के अनुसार अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है राजेश्वरानंद जी के शब्दों में जब परिस्थितियां बदलती हैं परिस्थिति नहीं बदलती व्यक्ति का चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर एकदम स्वस्थ हो जाता है अपने में स्थित हो जाता है श्री हंद लक्ष्मण जी के चरित्र का ये पक्ष हम जैसे सामान्य लोगों को प्रायः नहीं दिख पाता क्योंकि वो उग्र हैं और उग्र होकर भी युद्ध करते हैं इतना संवार करते हैं ये सब होते हुए भी उनकी महिमा नहीं है वो कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होते परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो ऐसे लक्ष्मण जी के चरित्र का महान पक्ष राजेश्वरन जी महाराज हमारे सामने रख रहे हैं अब मैं उनसे नम्रता नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि आज पुनः श्री लक्ष्मण जी के चरित्र के माध्यम से रामचरितमानस की पावन गंगा में हमें अवगाहन कराएं श्री राजेश्वरन जी महाराज धन्यवाद